के hey. Oh, na no. मही हमरे गीत किशोर अजन्मा ajan <laughs> कहे शरीर दो हैं और नित्य चिन्ह में वृंदावन में विहार करते हैं सिद्धांत वही है श्यामा श्याम एक सीताराम एक स एवे सा सी वास्ती वंशी तत्प्रेम रूपिका सए सा कृष्ण एवं राधा राधा एवं कृष्ण तयो प्रेम रूपिका वंशी अरे जब दोनों एक हैं तो झगड़ा क्यों करते एक साथ पहन लो अब तो दो नाभा अली ने माला धारण करा दी धारी पुर प्यारी क्यों करत ना न्यारी धारी प्यारी क्यों करत नारी धारी प्यारी क्यों करत ना न्यारी धरी पायन को आई है आहो देखो गति नारी धरी पायन आई है अरी देखो गति नारी धरी पायन को आई ये प्यारी उर धारी करतन इस माला को पहनने के बाद फिर उतारा नहीं आह निष्ठ धारण करते हैं देखो गति न्यारी धरी पायन को आई है धारी उर प्यारी प्रिया लाल जी हृदय से लगाए हुए हैं भक्तों को पर देखो गति न्यारी धरी पायन को आई है भक्त चरणों में लिपटना चाहते हैं और भगवान उन्हें छाती से लगाना चाहते हैं वे ब्रह्मा जी ही नाभा जी के रूप से आए इसलिए प्राचीन परंपरा से सैकड़ों वर्ष ये दोहा प्रसिद्ध है बार बार पद श्री नाभा आभा बार बार पद बंद भाभा जिन कार्योगा भा वेद को वक्त माल रस दे जिनका होगा भा वेद को गाभा वेद को क्रमश तत्त्व को प्रकट करते चले गए वेद वेद्य तत्व को स्पष्ट रूप में श्रीमद वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रूप में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्कृष्ण तत्व है और श्री राम कृष्ण के द्वारा भी उपास्य तत्व वेद्य तत्व आराध्य तत्व तो क्या है भक्त तत्व है यह छिपी हुई थी बात इस छिपी हुई बात को वेदांत वेद्य वेद वेद्य श्री कृष्ण नारायण और इनके भी संवेद्य हरिजन भक्तजन वैष्णवजन ये रहस्य छिपा हुआ था इसी को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी का ही नाबाजी के रूप हुआ और उन्होंने और इस स्वरूप में ऐसा दैन्य ब्रह्मा जी ऐसा दैन्य जयपुर नरेश उस समय जयपुर रियासत नहीं थी आमेर रियासत थी जयपुर तो बहुत पीछे बसा है आमिर रियासत थी महाराज मान सिंह ने गुरु रूप में नाभाजी को स्वीकार किया था शिक्षित है वो पर महाराज राजाओं के कान बहुत कच्चे होते हैं एक नीतिकार ने किसी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आंख से नहीं देखते उनमें कितने लोग आंख से नहीं देखते हैं गावो पश्यंती घाणे न पशवा घ्राणे न पश्यंती वो आंख से देख के नहीं नाक से सूंघ के पहचानते हैं बंदर को देखो मालपुआ दे जानता है खाने की चीज है पर पहले सूंघेगा तब खाएगा प्रकृति होती है गावो पश्यंती घ्राणे वेद ही पश्यंती पंडिता पंडित भी अपनी आंख से नहीं देखते अमुक पोथी में अमुक पृष्ठ अमुक पंक्ति में ऐसा लिखा है वेद ही पश्यंती पंडिता और चार ही पश्यंती वो भी अपनी आंख से नहीं देखते उनके निकट रहने वाले लोग जैसा समझा दे वैसे ही मान लेते चार ही पश्यंती चक्षम इतरे जना इन तीन को छोड़कर बाकी लोग आंख से देखते हैं ये तीन लोग अपनी आंख से नहीं देखते ब्राह्मणों ने कहा जयपुर मानसिंह के दरबारी विद्वानों ने कहा क्योंकि बड़ी विचित्र बात है मात्सर्य दोष बहुत प्रबल है तो नाभाजी का आदर सत्कार उन्हें सहन नहीं हो पा रहा था महाराज उठ के खड़े हो जाते हैं सिंहासन पर बिठा देते हैं लोट कर प्रणाम करते हैं चरण धोते हैं हमारा तो इतना आदर राजा कभी नहीं करता ना भाजी का बड़ा आदर करता है तो राजा के कान भरना शुरू की बोले देखो शास्त्र में विधान है गुरु कैसा होना चाहिए तस्मात गुरुम प्रपद्ये तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तस्मात्म प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परिचन स्नातम ब्रह्मण्यु समाश्रयम और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मात् सगुरु में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ऐसा कहा गया तो ये नाभाजी का पता है किस जाति के हैं यद्यपि नाभाजी तो का शरीर तो पवित्र विप्रकुल में अवतीर्ण था पर कान भरने वालों ने भर दिया ये आपको पता है किस जाति के हैं कहा हनुमान वंश अरे बोले दुनिया में कहीं सुना हनुमान वंश ये पता नहीं महाराष्ट्र से पूर्वज कब कहा कैसे आए ये भी पता नहीं किस गांव के हैं पांच वर्ष की आयु में संतों की शरण में आ गए क्या पता जाति बिरादरी का वो आप जैसा कुलीन क्षत्रिय राजा और किसी अकुलीन का गुरु रूप में वर्ण कर ले इससे तो महाराज महान अनर्थ हो सकता है गुरु को बुलाकर उनकी जाति पूछ लेनी चाहिए आप सोचिए अपराध क्षमा होवे उसमें जातीय उन्माद कितनी चरम सीमा पर होगा जो एक इतने प्रतिष्ठित संत को केवल जाति के कारण दरबार में अनुचित तरीके से बुलाया आदेश गया सिपाहियों का महाराज ने बुलाया ऐसे तो कभी नहीं कालकी भेजते थे ना भाजी चले पहुंच गए दरबार में पंडितों ने प्रश्नों की बौछार करना शुरू कर दी नाभाजी ने कहा हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है जो हम जाति बतावे गोत्र बतावे और तुम्हें अपना परिचय हम क्यों दें हमें परिचय देना होगा तो अपने राघव से देंगे तुमको क्यों देंगे परिचय ऐसे अद्भुत संत नाभाजी और ऐसे भाव में भर गए बोले सरकार अब तक तो किसी ने पूछा नहीं पर अब पूछ रहे हैं तो मैं परिचय दे रहा हूं पर दुनिया वालों को नहीं जिसने दुनिया बनाई उसको दे रहे हैं अपना परिचय क्या परिचय आह हा नाभाजी का वह पद हमारे वृंदावन अवैध जब जी की समाज होती है जैसे मानस जी पूर्वक पाठ होता है ऐसे भक्तमाल जी की समाज होती है समाज के अंत में यह पद अवश्य बोला जाता है बहुत अद्भुत पद है अद्भुत पद है दैन्य भाव का ऐसा पद सुने में नहीं आया अब तक ऐसा अद्भुत पद है बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन पातन हो पतित पावन गातन ही हो पतित पा आप बातों बातों में पतित पावन बन गए बातन ही हो पति बातन ही हो पति मोते काम परे जानू पार, पार हो तो आप बातों बातों में पति पावन बन गए बिना युद्ध के सूरवीर का खिताब जीतना चाहते हो मृते काम परे जान हो गए बिन रण सूर का हवन हे प्रभु मैं सामान्य पापी नहीं हूं देता को प द्वेटाप पसेरा हुआ दुवे काोसेरा सतयुग फेता बापर के सतयुग था बापर तन को तन को गोतिया सतयुग त्रेता क्वा पढ़ू and then go के पापी भातन ही हो पति पातन ही हो सतयुग प्रे था स्वा पढ़ू न को गति आपी बदितन को गति आपी। उन्हें हमें बहुते अंतर है कल युग के पाप हम कल युग के त्रेता द्वापर के लोगों को आपने गति दी सतयुग त्रेता द्वापर के पतितों को गति आपने दी पर ना तो हम सत्युग के पतित हैं न त्रेता के न द्वापर के हम पतित कलयुग के जीव है भगवान प्रकट हो गए इनके दैन्य पर कहा कलियुग के पतित हैं तो क्या हम तो कलिकाल के पतित को भी पार उतार सकते हैं बोले तो प्रभु भूल जाइए आपकी लिस्ट में कोई छटाक भर का पापी है कोई दो छटाक का पापी है कोई एक पाव का पापी है कोई आधा शेर का पापी है जो अजामिल जैसा पापी है ना वो आपकी लिस्ट में पक्का पूरा एक शेर का पापी है पर मैं न तो छटाक भर न दो छटाक हूं न पाव हूं न आधा शेर हूं न एक शेर हूं मैं तो सुनों के समान पाती हूं कोटाक टाक द्वै टाक पोसेरा को टाक पोसेरा बड़ी बड़ा शान में जो पाशानन में किस्म बातन ही हो पतिका पातन ही हो पति हो दीनमणि खद्योत तो तो आन खल नौ दिनमणि खज्योत आप दिनमणि हो होने खजियो तो नौ दिनमणि खद्योत आन खल हो दिनमणि खद्योत अविद्या को जू उजागर गोपद पावन के नस गुरुमती जल सागर जलसाग जलसाप नो गाय के फुर के गने से जो गड्ढा बन गया है उस गड्ढे में जो जल है उस जल को पवित्र करने पर आपकी पति पावनता सार्थक नहीं गोखुर के समान कोई छोटा गड्ढा हो और उसमें जल भरा हो उसे आप पावन बना दें, इसमें आपकी पति पावनता नहीं है मैं तो दुर्मति की अविद्या का दुर्मति का सागर हूं समुद्र हूं पतित पावन तावन तिहारो पतित पावन त तिहारो पतित पावन बीरद तिहारो करने का अवसर आ गया है अवसर में चूको इस पत्थर के जहाज को भवसागर से पार करो नहीं तो कहरी पकड़ो कान नहीं तो दरबार में कान पकड़ के बोल दो हम सतयुग में पतित पावन थे त्रेता में भी थे द्वापर में भी थे कलयुग में भी किन्हीं कि लोगों के लिए पतित पावन है पर नाभा जैसे पतित को पार उतारने की समर्थ नहीं है ऐसा कहकर आप मूर्छित हो गए लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ा एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जैसे नरसिंह जी के समक्ष प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था वे तो साक्षात ठाकुर ही थे और नाभाजी को उठाकर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर कहा नाभाजी बहुत हो गई चरम सीमा हो गई दैनिकी इतना दैन्य मुझे सही नहीं होगा तुम्हारा नाम लेने वाले पृथ्वी पावन हो जाएंगे तुम इतने दैन्य में क्यों गले जा रहे हो यह है श्री नाभाजी ब्रह्मा जी क्या अवतारें तो यह उनका दैन प्रथम दिवस चर्चा की थी दैन्य भाव यही श्री भक्ति महारानी का सिंहासन इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने एक जगह कहा है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यद दैन्यम तत्कृपा तु सना जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह तो मुझमें अनुमात्र भी नहीं कृपा का हेतु दैन्य श्री नंबार्य जी महाराज अपने वेदांत कामधेनु में कृपा से दैनियादि युजिप प्रजाते भगवत कृपा से संता से ही दैन्य भाव प्रट होता है और दैन्य भाव जकट होता है तो ये यही भक्ति महारानी का वस्त्र है आस भी है और वस्त्र भी है इसी दैनिक को नम्रता कहा है यही वस्त्र है भक्ति महारानी का नम्रता शून्य भक्त उसकी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं है इसे नवन बसनपन सौधो ले लगाइए भक्ति महारानी का वस्त्र है नहीं न नहीं सोहि बस नहीं ना नहीं नारी सब भूषण शिख बर नारी वर नारी ये श्रीना ऐसे ऐसे चरित्रों को नाभाजी ने कहा है और भक्तमाल में प्रत्येक चरित्र को आप देखेंगे तो उसमें विशेषता है दैन्य भाव की गुरुदेव कहते हैं भक्तमाली जी महाराज भक्तमाल की उपासना से दैन्य भाव का आविर्भाव होता है क्योंकि भक्तों के चरित्रों में जो कोई भी भक्त आप ले लीजिए इस नगर के महान भक्त श्री सुदामा जी आपका दैन्य देखिए वालिद्र पापीया वृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुट स्वाह परिंभिता कैसा दैन्य है और वे महात्मा कैसे हैं साधारण महात्मा नहीं है जिनकी प्रसामे में सुखदेव जी नाम तक ले लै कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियाेश प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया इतने विशेषणों से विशेषित किया है सुदामाजी महाराज को हम नाम मात्र का विरक्त वेश धारण करने के बाद भी इंद्रियार्थों से विरक्त नहीं हो सके और वे सदग्रहस्थ होते हुए इंद्रियार्थों से विरक्त थे कोई तो सामान्य बात है यदुश्छय वर्तमानो वर्तमानों ग्रहाश्रमी आकाशवृत्ति से निर्वाह करने वाले ग्रहस्थाश्रमी सुदामाजी ब्रह्मवितम और वे कहते हैं ब्रह्म बंधु रीति बाहुभ्यां बाहुभ्या परिरंभा हमारे ठाकुर कितने करुणमय है अधनों धनम पाप्या माद्युच्चर्ण मेत काो